श्रावण महात्म नवमोध्याय शुक्रवार जीवंती का व्रत की कथा ईश्वरवाच अत परम प्रवक्षा मे शुक्रवार कथानकम् युवा श्रद्ध्यामृत होद्यते सर्व संकटात ईश्वर बोले हे सनत कुमार इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूंगा जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है अत्रोदी पुरातन सुशीलो नाम राजा पांडव बहु प्रयत्नशील अपत्यम ना चाप्तवान् इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी तस्या सुखे शीतिना सर्वगुणाता अपत्यम नदाले भे महाचिंतामारपसा स्त्रीस्वभात् वस्त्र खंडारे प्रतिमा सिद्धोदरम महचक्रे महासवाहस मानसा अन्वेश स्व तो प्रसुत्यानुसार उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर कर उदर को बड़ा बना दिया और अपनी प्रसुति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी भाविना दैवयोगे न गृहणी तत्पुरोधसह गर्भिण्यासि तदाराग्य पत्नी कपटकारिणी प्रसूति कारिणी का नियोजयत द्वा बहुधनम तस्का जहो घता भावी दैवोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन देकर वह रानी चली गई राजा चक्रे पुंसवनम तथे वनोभनम सीमंतोन्नयने काले महा तत्पश्चात रानी को गर्भणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया आठवा महीना होने पर श्रीमदनयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए तस् प्रसूति सम्यम श्रुत्वा सापि तथा साको आद्य गर्भवती यस्मा सारोधकुटुंबिनी आज्ञा प्रसूति काकृत सूति का वचने स्थिता वंचयती चक्रेतने बंधन प्रेशयामास पुत्री प्रती कस्य इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के अनंतर उस पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया इस बात को कोई भी नहीं जान सका राज प्रसूता स्मृत्य घोषयत पुरोध स्त्री नेत्रबंधम मोक्षया सूतिका सहानी तमसपिंडम तस्पादर्शिय विस्म चेदं च स्वयं तत्त्रता किम जात पत्यम चांतिक सततिरना चेन्मास्तु स्वृष्टया जीविता शिवो परम संसिता सासवस्पर्शचितना तन्दर रानी ने उस पुत्र को लेकर यह कर दिया कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है इसके बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्र बंधन खोल दिए उसने अपने साथ लाए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना संतान न हुई तो भले ही मत हो किन्तु यह अच्छा हुआ जो तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई इस पर उस पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ इस ईश्वर उच राजुवा पुत्रजन्म जातक गजान्च ब्राह्मणेभ्यो दधो नृप बद्धा कारागृहे सर्वान्मोचयास हर्षितः सूत काम ते नाम कर्म संस्कार करोत चक्रिय प्रियव्रतती ईश्वर बोले राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ प्रदान किए उन नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया तत्पश्चात राजा ने सूतक के अंत में नाम कर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा श्रावणे मासी संप्रातेरोधोदयिता सती जीवंति का शुक्रवार पूजया मास भक्ति कुंड बहुबाला पशु मलिकूज्य पंचदीपैरदीपयत गोधूमह तेस्त स्थान भक्षत स्वयं अक्षता सेवे त्रक्षणी करुणारे कथा श्रुवा नमच्चक्रे यधि हे सनत कुमार श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंती का पूजन किया भीतर पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए पांच दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका तथा कहा हे जीवंती हे करुणार्डवे जहां भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथा नमस्कार किया जीवंतिका प्रसाद न दीर्घायु बालको भगवत रोरात्र देवी तन्मातृ गौरवात तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी कालेगते एव काले ग राज कालधर्म उपेय्वान्न पितृभक्त तत्पुत्रशक्रेत पाईक प्रियव्रतिकूदराज्ये मंत्री पुरोत पालय प्रजाराज्यम भुक्ति कतीचिमा पितमोक्षा गयां गंत पृथक्रभे राज्य भारम स्थाप्य वृद्धेशु भक्ति राजभावम परिदेशम कार्पटिकम दखे इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई तब पितृभक्त उसके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया तब कुछ वर्षों तक प्रजाओं का पालन करके तथा राज्य भोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगे राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्तिपूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने के भाव का त्याग करके उन्होंने का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। कस्येत गृह चक्रेवा संसूता गृह पंचमे तत्पुत्रा पंचमारृता तदापि पंचम दिन नृपो मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था इसके पहले षठी देवी ने उसके पांच पुत्रों को उत्पन्न होने के पांचवें दिन मार डाला था राजा भी उस समय पांचवें दिन ही वहां गए हुए थे रात्रो सुप्ते नृपे ष्ठी बालम नेता जीवंत्या वारिता सालंघ महाभ्रजी निषेधा जीवत्या रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी आई जीवंती का देवी ने उस ष्ठी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघकर मत जाओ तब जीवंती का निषेध करने से ष्ठी जैसे आई थी वैसे ही चली गई जीवित पंचम दिनेल गृहा प्राज प्राथयामस तम नृप राज्यतने चाई तव वास्त मे गृह तव प्रताल ष्ठो जीवि प्रभो इस प्रकार उस गृहस्वामी ने उस बालक को पांचवें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया ये इतने प्रभाव वाले हैं ऐसा देखकर उसने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में ही हो हे प्रभो आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया एवं सम्रार्थित उवाच करुणानिधि तथोगतो राजा प्रवृत्ता पिंड तत्र उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है तब वे राजा गया के लिए प्रस्थित हुए वहाँ पिंडदान के लिए राजा प्रवृत्त हुए तब पिंडदान के समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई उस पिंड को ग्रहण करने के लिए दो हाथ निकल आए परम विस्मय मापन्न संशय प्राप्त भूपति ब्राह्मणालो मत पश्चात पिंडम विष्णुपदे दब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया पप्रक्ष ब्राह्मणम कंचित ज्ञानम शचाह ब्राह्मण तस्मय पितृजय ते पिछा बधिष्य इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के हैं थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए वह बता देंगी तत चिंता पर दुखे दिन विचार्यत यात्रा कृप्वा त्या यीत शुशु तदापि पञ्चम दिनम आशीष प्रसूति काभवत्त्रो रात्रो षी साम तब राजा चिंतित तथा दुखित हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे वे यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वह पांचवा दिन था वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने के लिए रात में सखी आई सिद्धासा पुनश्चिका सावीचताम एक तन्मात्रिशम ष्ठीवाक्यम श्रुवा जीवंती राजा शुश्रावल तदाम तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस ष्ठी ने उससे कहा इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका संपूर्ण कारण बता दिया उस समय राजा सेन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे अतः उन्होंने जीवंती और षठी दोनों की बातचीत सुन ली श्रावणे भृगवारे तो एत माता ममार्चने व्रत से निम सर्वते परीधत्तेन वसन हरि कंचुकी न धार्यते धार्ते तद्वर्ण कांचकदा नोलघयती कंदुलक्षादक नस्ताच हरित्ल मंडपम से चाक था नाश्ना हरिवर्णत मम प्रीत मरषाश जीवंती ने कहा हे ष्ठी श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में व्रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है वह सब मैं बताती हूँ वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की कांच की चूड़ी भी नहीं धारण करती वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लाँगती हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती है यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए वह करती है अतः मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी श्रुआ सर्व नृप्रातगा प्रत्युद्गता नागरिका दस दसी दैशिका सर्वे वही जीवंतिका व्रतम यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए उसके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए तब राजा ने अपनी माता से पूछा हे माता क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो इस पर उसने कहा मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं क्रिय तेतु कथम मातर ने चावीद सादगुण्याजा ब्राह्मणाश्चास इछ भोज व्रत चापी परीक्षित सुवासिने्यो वस्त्राणी कंचुक्य कंकणा च आगत भोजनाथम सर्वा भीराजपदी तत्पश्चात राजा ने गयात्रा गया का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा तो सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के निमित्त सुनियों को वस्त्र कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है तथा पुरोधक पत्नी तक दूतम उवाच हरिद्वर्ण मैं किंचित गृहते न कदाचन दूतो निवेदयास राज्य तस्त राजा सर्व रक्तवर्णी पुरोहित की पत्नी ने दूध से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी नहीं ग्रहण करती हूँ राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण के शुभ परिधान भेजे वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी राजभवन में आई द्वारे तंडुला नाम पत्नी पृखिल निमित्त निम्सा सा प्रोवाच वृतम भिगो राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा इस पर उसने इसका हेतु तो शुक्रवार का व्रत बताया तम दृष्टवा तो तदात्यंतम प्रस्ुत तत्पयोधर धारा भी सर्वतः गयाम करुग्न देव्यो संवाद स्तन्यो प्रस्रावचा वाच्य वह राजा प्रत्यय उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंती का तथा तो षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ पालिका मातरम गिता माँ भैर्मात ब्रूहि सत्यम वृत्ता मम जन्म धुत्सुकेशन तदन पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा हे माता डरो मत मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो यह सुनकर सुंदर केशव वाली रारी ने सब कुछ सच सच बता दिया तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया वे दोनों भी परम आनंदित हुए एक दिवसे राजा जीवंती जन्म दो मे गया करो कथम तथा स्वप्न गता देवी प्राप संशय नाशकम मया तत्प्रत्यन् प्रत्यारथेयम कृता माया न संशय एक दिन राजा प्रिय ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की हे hey जीवंती मेरे पिता तो ये हैं तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा हे hey प्रियव्रत मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी इसमें संदेह नहीं है हे सर्वमाख्यातम् श्रावणे भृगुवासरे तत्व अनुष्ठा सर्वाण का हे सनत कुमार जैसा मैंने आपको बता दिया श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है इते श्री स्कुराणे ईश्वर सनत्कुमार संवादे श्रावण मास महात्मे शुक्रवार जीवंती का नाम नवमोध्याय